विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री प्रमदादास मित्र को लिखित ईश्वरव वैद्यनाथ छब्बीस दिसंबर अठारह सौ नवासी पूज्यपात बहुत दिनों के प्रयास के बाद संभवतः अब मुझे आपके समीप उपस्थित होने का सुवसर मिलेगा आशा है कि दो एक दिन में ही मैं आपके चरणों के समीप पुनीत काशी धाम में उपस्थित हो सकूँगा मैं यहाँ पर कलकत्ता निवासी एक सज्जन के मकान पर दो चार दिन में से हूँ किंतु वाराणसी के लिए चित्त अत्यंत व्याकुल है वहाँ कुछ दिन रहने की अभिलाषा है एवं देखना है कि मुझे से मंदभाग्य व्यक्ति के लिए श्री विश्वनाथ तथा श्री अन्नपूर्णा क्या करती हैं अब की बार मैंने प्रतिज्ञा की है कि शरीरम वा पातयामी मंत्रम वा साधयामी मंत्र का साधन अथवा शरीर का नाश काशीनाथ सहायक बने आपका नरेंद्रनाथ ही बलराम बसु को लिखित राम कृष्णो इलाहाबाद तीस दिसंबर अठारह सौ नवासी पुज्यपात आते समय गुप्त एक चिट्ठी छोड़ गया था और दूसरे दिन मुझे योगानंद के पत्र से सारी बातें मालूम हुई मैंने तत्काल ही इलाहाबाद के लिए प्रस्थान किया और दूसरे दिन यहां पहुंच गया योगानंद अपूर्ण रूप में ठीक हो गया है उसे छोटी चेचक हो गई थी चेचक के एक दो दाग अभी भी हैं डॉक्टर पवित्रात्मा व्यक्ति हैं और उनका एक संघ जैसा है जिसके सभी लोग बड़े धार्मिक हैं और साधु संतों की सेवा में लगे रहते हैं वे लोग आग्रह कर रहे हैं कि मैं माघ का मास यहीं बिताऊं, पर मैं तो वाराणसी जा रहा हूं। गोलाब मां, योगिन मां यहाँ कल्पवास करेंगी शायद निरंजन भी यहाँ रहेगा योगानंद क्या करेगा मैं नहीं जानता आप कैसे हैं आपके तथा आपके परिवार के मंगल के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कृपया तुलसीदास तुलसीराम चुन्नी बाबू तथा और सबको मेरा अभिवादन कहें आपका नरेंद्र श्री प्रमदादास मित्र को लिखित ईश्वर उदयती प्रयाग धाम इकतीस दिसंबर अठारह सौ नवासी मैंने आपको लिखा था कि दो एक दिनों में ही मैं वाराणसी पहुंच रहा हूं। किंतु विधि विधान को कौन बदल सकता है चित्रकूट ओंकारनाथ इत्यादि स्थानों का दर्शन कर यहाँ लौटने पर योगेंद्र नामक मेरे एक गुरुभाई को चेचक हो गई है यह समाचार पाकर उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा है मेरा गुरु भाई अब पूर्णतया स्वस्थ हो चुका है यहाँ के कुछ बंगाली सज्जन अत्यंत धर्मनिष्ठ तथा अनुरागी हैं वे अत्यंत प्रेमपूर्वक मेरा आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं एवं उन लोगों का विशेष आग्रह है कि मैं यहाँ माघ के महीने के कल्पवास करूँ किंतु मेरा मन काशी के लिए अत्यंत व्याकुल तथा आपसे मिलने के लिए अत्यंत चंचल हो उठा है इनके आग्रह को शांत कर दो चार दिन में ही जिससे मैं काशीपुरी अधिस्वर श्री विश्वनाथ के पवित्र क्षेत्र में पहुंच सकूं एक प्रयास कर रहा हूं। अच्युतानंद सरस्वती नामक मेरे कोई गुरु भाई यदि आपके समीप मेरे बारे में पूछताछ करने के लिए पहुंचे तो उनसे यह कहने की कृपा करें कि मैं शीघ्र ही वाराणसी आ रहा हूँ वे अत्यंत सज्जन तथा विद्वान हैं बाध्य होकर मैं उन्हें बाकीपुर छोड़ आया हूँ क्या राखाल तथा सुबोध अभी तक वाराणसी में ही हैं? इस वर्ष कुंभ मेला हरिद्वार में होगा या नहीं कृपया सूचित करें बहुत से स्थानों में अनेक ज्ञानी साधु तथा पंडितों ने मेरी पंडितों से मेरी भेंट हुई प्राय सभी लोग मेरा आदर सत्कार करते हैं किंतु भिन्न रुचि ही लोकाह आपके प्रति चित्त का ना जाने कैसा आकर्षण है कि और कहीं भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता देखना है काशीनाथ क्या करते हैं आपका नरेंद्र नाथ मेरा पता मार्फत गोविंद चंद्र वसु चौक इलाहाबाद